अध्याय पांच जैसे जैसे हेमंत ऋतु पास आ रही थी वैसे वैसे ही मौली ज्यादा कष्टप्रद होती जा रही थी वह हर सुबह काम के लिए देर से आती और अपने लिए बहाना बनाती कि वो देर तक सोती रही और शिकायत करती किसी अजीब दर्द की जबकि उसकी भूख शानदार थी हर तरह के बहाने बनाकर वह काम से भाग पीने वाले पानी के तालाब के पास जाती जहां वह बेवकूफों की तरह पानी में अपना प्रतिबिंब निहारा करती लेकिन अफवाह थी कि इसके पीछे कुछ गंभीर मुद्दा है एक दिन मौली आराम से टहलते हुए अहाते में अपनी लंबी पूंछ लहराते हुए और चीनी का ढेला चबाते हुए पहुंची तो क्लोवर उसको एक तरफ ले गई उसने कहा मौली मुझे तुमसे कुछ गंभीर बात करनी है इस सुबह मैंने तुम्हें झाड़ियों के उस पार जो पशु फार्म और फॉक्सवुड को अलग अलग करती है उसकी तरफ देखते हुए पाया है मिस्टर पिलकिंगटन का एक आदमी उस पार खड़ा हुआ था और मैं काफी दूर थी लेकिन मैंने निश्चित तौर पर यह देखा है वह तुमसे बात कर रहा था और तुम उसे अपनी नाक सहलाने दे रही थी इसका क्या मतलब है मौली मौली चिल्लाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया मैं नहीं थी यह सच नहीं है वह कूदने और पंजों को जमीन पर पटकने लगी मौली मेरे चेहरे की तरफ देखो तुम कसम खाकर कहो कि वह आदमी तुम्हारी नाक को नहीं सहला रहा था मौली ने कहा यह सच नहीं है लेकिन वह क्लोवर के चेहरे की तरफ नहीं देख पा रही थी और दूसरे ही क्षण वह पलटी और मैदान की ओर भाग गई क्लोवर के दिमाग में एक विचार आया बिना किसी और से कुछ कहे वह मौली के अहाते में गई और वहां रखी हुई घास फूस को अपने खुरों से पलटा फूस के नीचे चीनी के डलों का ढेर छुपा रखा था और विभिन्न रंगों के रिबनों के कई गुच्छे भी थे तीन दिन बाद मौली गायब हो गई कुछ हफ्तों तक उसके ठौर ठिकानों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला फिर कबूतरों ने बताया कि उन लोगों ने उसे विलिंगडन के उस पार देखा है वह लाल और काले रंग वाली शानदार कुत्ता गाड़ी के डंडों के बीच में थी जो शराब खाने के सामने खड़ी हुई थी घुड़सवारी वाले कपड़े पहने एक मोटा और लाल चेहरे वाला व्यक्ति जो शराब खाने का मालिक लग रहा था वह उसकी नाक सहला रहा था और चीनी के डले खिला रहा था उसके बालों को ताजा काटा गया था और उसने अपने माथे की लट पर लाल रंग का फीता पहना हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप से खुश हो रही हो ऐसा कबूतरों ने बताया उसके बाद किसी जानवर ने मौली का नाम नहीं लिया जनवरी का मौसम बहुत ही कठोर था जमीन लोहे की तरह लग रही थी और खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सकता था बड़े खलिहान में कई सभाएं की गई और सुअरों ने आगामी मौसम में काम की योजना तैयार करने में अपने को व्यस्त रखा यह स्वीकार कर लिया गया था कि सुअर सब जानवरों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है और खेत संबंधी सब नीतियां वही बनाएंगे यद्यपि उनका निर्णय बहुमत से ही लागू होगा यह व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती अगर स्नोबॉल और नेपोलियन में आपस में कलह नहीं होता रहता हर जगह जहां मतभेद की संभावना होती वहां पर हमेशा ही झगड़ा होता अगर एक अधिक बाजरा बोने की सलाह देता तो दूसरा उसका विरोध करता और जौ को अधिक बोने की सलाह देता यदि एक कहता कि यह जमीन गोभी के लिए उपयुक्त है तो दूसरा कहता यह जड़ों वाली फसलों के अलावा यह किसी चीज के लिए उपयुक्त नहीं है दोनों के अपने अपने समर्थक भी थे और वहां कुछ आक्रामक बहसें भी हुई सभाओं में स्नोबॉल अक्सर अपने शानदार भाषणों की वजह से बहुमत हासिल करने में सफल हो जाया करता था लेकिन नेपोलियन भी बीच बीच में अपने पक्ष में प्रचार करने में निपुण था खासकर भेड़ों के बीच वह काफी सफल रहता था पिछले कुछ समय से भेड़ों ने हर मौसम में चार पैर अच्छे दो पैर खराब गाना शुरू कर दिया था और अक्सर वो सभाओं में इसके द्वारा व्यवधान पैदा करते यह ध्यान दिया गया कि वे अक्सर चार पैर अच्छे दो पैर खराब तब शुरू करते जब स्नोबॉल मुख्य मुद्दों पर भाषण दे रहा होता स्नोबॉल ने फार्महाउस में रखी किसान और पशुपालक के कुछ आंकड़ों का गहन अध्ययन किया था और नई पद्धति और सुधारों के बारे में उसके पास बहुत कुछ करने और कहने के लिए था वह विशेषज्ञों की तरह मैदानी जल प्रणाली परिरक्षित चारा और मूलभूत धातु आदि विषयों में बात करता उसने सभी जानवरों के लिए एक जटिल योजना का उत्तर निकाल लिया था जिसमें वे अलग अलग जगहों पर अपना अपना गोबर डालेंगे ताकि उनको उठाने की मेहनत से बच सके नेपोलियन ने अपनी कोई योजना नहीं बनाई थी लेकिन चुपचाप कहा कि स्नोबॉल की योजना का कुछ नहीं होगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा हो लेकिन उनके सभी वाद विवादों में पवन चक्की को लेकर जो बहस हुई थी वह सबसे दुखद रही थी लंबे हरे घास के मैदान में जो खेत की इमारतों से ज्यादा दूर नहीं था एक टीला था जो उस फार्म का सबसे ऊँचा स्थल था पूरी जमीन का निरीक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषित किया कि यह स्थान पवन चक्की के लिए एकदम उपयुक्त है जिससे एक डायनोमा परिचालित करके पूरे फार्म के लिए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है इससे सब कमरों आहातों में रोशनी होगी और ठंड के मौसम में उन्हें गर्माहट मिल सकेगी और घूमने वाली आरा मशीन धान काटने वाला मांजेल चाकू और बिजली वाली दूध दोहने की मशीनें चल सकेंगी जानवरों ने पहले इस तरह की वस्तुओं के बारे में नहीं सुना था क्योंकि फार्म पुराने जमाने वाला था और यहाँ पुराने उपकरण ही थे और वे आश्चर्य से सुनते रहे स्नोबॉल के इंद्रजाल में बनाई गई अद्भुत उपकरणों की तस्वीर जो उनका काम करेगी तब तक वो मैदान में आराम से चारा चरेंगे या अपना दिमाग तेज करने के लिए पढ़ेंगे और विचार विमर्श करेंगे कुछ ही हफ्तों में स्नोबॉल की पवन चक्की की योजना पूरी हो गई मशीनी जानकारी का ज्यादातर विवरण तीन पुस्तकों से आया जो जोन्स के पास थीं घर पर इस्तेमाल करने वाली एक हजार लाभप्रद चीजें हर आदमी खुद का राजगीर और नौसीखियों के लिए विद्युत शक्ति स्नोबॉल ने अपने पढ़ने के लिए एक छप्पर चुना था जहां पहले अंडे सेने की मशीन रखी रहती थी वह एक समतल लकड़ी का फर्श था जिस पर चित्रांकन आसानी से किया जा सकता था वो वहां पर घंटों बंद रहता था अपनी किताबें पत्थर से खुली रखकर और एक खड़िया को अपने पंजों के बीच फंसाकर वो इधर उधर घूम घूमकर रेखा के बाद रेखा बनाता और उत्तेजना से आवाजें निकालता रहता धीरे धीरे उसकी परियोजना का ढांचा कठिन धुरी और दंतेले पहियों के रूप में उभरा जिसने आधे से ज्यादा जमीन घेर रखी थी और जो दूसरे जानवरों के लिए पूरी तरह अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली लगता था सब लोग दिन में कम से कम एक बार जरूर स्नोबॉल के रेखा चित्रों को देखने आते यहां तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी आईं और संभल संभल कर चलीं, जिससे कि चौक से चिन्हित रेखाएं खराब ना हों केवल नेपोलियन ने अपने आप को इन सबसे अलग रखा शुरुआत से ही वो पवन चक्की के खिलाफ था हालांकि एक दिन वो अचानक ही योजना की जांच पड़ताल करने आया वह भारी कदमों से छप्पर के चारों ओर चला करीब से योजना के हर पक्ष को विस्तार से देखा और एक दो तो बार उन्हें सूंघा फिर खड़े होकर आंखों के कोने से देखते हुए उस पर थोड़ी देर तक चिंतन किया फिर एकाएक उसने पैर उठाया योजना के ऊपर पेशाब किया और बिना कोई शब्द बोले वहां से चला गया पवन चक्की के मामले में पूरा फार्म बहुत ही गंभीरतापूर्वक पटा हुआ था स्नोबॉल ने कभी मना नहीं किया कि इसका निर्माण बहुत मुश्किल काम होगा पत्थरों को ढोकर लाना और उनसे दीवार बनाना फिर पाल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद डायनमो और मोटे तारों की जरूरत पड़ेगी ये कैसे मिलेंगे स्नोबॉल ने नहीं बताया लेकिन उसने निश्चयपूर्वक कहा कि यह सब साल भर में पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसने ऐलान किया कि इससे इतनी मेहनत बचेगी कि सब जानवरों को हफ्ते में सिर्फ तीन दिन ही काम करना पड़ेगा दूसरी ओर नेपोलियन ने तर्क रखा कि इस समय खाद्य उत्पादन बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है और अगर वो पवन चक्की पर अपना समय बर्बाद करेंगे तो सब भूख से मरेंगे सब जानवर दो दलों में इन नारों के तहत बट गए स्नोबॉल और उसके हफ्ते में तीन दिन काम के लिए को वोट दो अथवा नेपोलियन और उसकी भरपूर भोजन योजना को वोट दो बेंजामिन अकेला जानवर था जो कि किसी भी दल में नहीं था उसको विश्वास नहीं था कि भविष्य में आहार प्रचुर मात्रा में होगा या फिर पवन चक्की से काम की बचत होगी पवन चक्की या बिना पवन चक्की जिंदगी हमेशा की तरह यानी खराब ढंग से ही चलती रहेगी पवन चक्की के ऊपर मतभेद के अलावा फार्म की सुरक्षा का बड़ा प्रश्न चिन्ह था उन्हें स्पष्ट पता था कि यद्यपि मनुष्य गोशाला के संघर्ष में हार गए थे वे दोबारा फार्म हाउस को हासिल करने की और ज्यादा दृढ़ता से कोशिश करेंगे और जोन्स को पुनः स्थापित करेंगे उनके ये करने की ज्यादा वजह यह थी कि उनकी हार की खबर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई थी और पड़ोस के खेतों के जानवर कुछ अधिक बेचैन हो गए थे पहले की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन में असहमति बनी हुई थी नेपोलियन के अनुसार जानवरों को हथियार लाने चाहिए और उनके उपयोग का प्रशिक्षण लेना चाहिए स्नोबॉल के अनुसार उन्हें ज्यादा से ज्यादा कबूतर दूसरे खेतों में भेजने चाहिए और वहां के जानवरों को विद्रोह के लिए भड़काना चाहिए एक तर्क रखता कि अगर वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे तो लोग उन पर विजय हासिल कर लेंगे वहीं दूसरा कहता कि अगर हर खेत में विद्रोह होगा तो उन्हें अपने आप को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जानवरों ने पहले नेपोलियन को सुना फिर स्नोबॉल को और तय नहीं कर पाए कि कौन सही है यकीनन उन्होंने पाया कि वे जिस वक्त जिसे सुनते उसी से सहमत हो जाते थे अंततः वह दिन आया जब स्नोबॉल की योजना पूर्ण हो गई आगामी इतवार की सभा में मतदान से निर्णय होना था कि पवन चक्की का काम शुरू किया जाए या नहीं जब जानवर खलिहान में एकत्रित हो गए तब भेड़ों द्वारा बीच बीच में बाधा डालने के बाद भी स्नोबॉल ने खड़े होकर पवन चक्की के निर्माण की आवश्यकता पर अपना पक्ष रखा फिर उसका जवाब देने के लिए नेपोलियन खड़ा हुआ उसने बहुत शांत रूप से कहा कि पवन चक्की की बात बकवास है और सुझाव दिया कि कोई इस पर मतदान न करे और यह कह कहकर तुरंत बैठ गया उसने मुश्किल से तीस सेकंड के लिए बोला था ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका औरों पर क्या असर होगा इसकी उसको परवाह नहीं थी इस पर स्नोबॉल उछलकर तुरंत खड़ा हुआ इस बीच भेड़ें जो मिमियाने लगी थीं, चीखकर उन्हें चुप कराते हुए पवन चक्की के लिए बहुत भावुक आग्रह किया अब तक जानवर दोनों पक्षों के बीच बराबर में बटे थे लेकिन एक ही क्षण में स्नोबॉल के वाकपटुता से वो प्रभावित हो गए उसके जोशीले शब्दों ने पशु फार्म की ऐसी तस्वीर खींची जिससे जानवरों के ऊपर से घटिया परिश्रम का बोझ उठ गया उसकी कल्पना अब धान कटाई और शलगम काटने की मशीन से कहीं आगे चली गई थी उसने कहा बिजली से कटुआई की मशीन चलाना हल चलाना जुताई करना रोलर चलाना कटाई और बांधने वाले कामों को करना आसान हो जाएगा केवल यही नहीं साथ ही हर चबूतरे की अपनी रोशनी होगी साथ ही गर्म और ठंडा पानी और बिजली का हीटर होगा जब उसने बोलना बंद किया तब वहां किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई थी कि बहुमत किस पक्ष के लिए होगा लेकिन इसी क्षण नेपोलियन उठा और अजीब ढंग से अपनी आंख के कोने से स्नोबॉल को देखते हुए ऊंची आवाज में ऐसा स्वर निकाला जिसे पहले किसी ने नहीं सुना था इस पर बाहर से खौफनाक भौंकने की आवाजें आईं और पीतल के पट्टे गले में डाले हुए नौ भीम का एक कुत्ते दौड़ते हुए खलिहान के अंदर आए वो सीधे स्नोबॉल की तरफ दौड़े जिसने समय रहते उन्हें देखते ही भाग अपने को उनके खूनी जबड़ों से अपने को बचाया एक ही क्षण में वह दरवाजे से बाहर था वे कुत्ते उसके पीछे भागे अति आश्चर्य और भय के कारण बोलने में असमर्थ सब जानवर दरवाजे में दुबके इस दौड़ को देखते रहे स्नोबॉल मुख्य मार्ग की ओर जाने वाले हरी घास वाले मैदान की ओर भाग रहा था वह भाग रहा था जैसे एक सुअर भाग सकता है लेकिन कुत्ते उसके बहुत करीब थे अचानक वह फिसला और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसे पकड़ लिया हो फिर वह उठकर इतना तेज भागा जितना पहले कभी नहीं भागा था और फिर से कुत्ते उस पर बढ़त बनाने लगे एक ने तो लगभग स्नोबॉल की पूंछ झपट ही ली थी लेकिन समय पर स्नोबॉल ने फुर्ती से छुड़ा ली फिर उसने पूरी ताकत से कुछ इंचों की दूरी छोड़ते हुए एक बड़ी सी छलांग लगाई और झाड़ियों के एक सुराख के अंदर घुस गया और उसके बाद वह कभी नहीं दिखा भयभीत और चुप सब जानवर वापस खलिहान में आ गए कुछ ही क्षणों में कुत्ते भी कूदते हुए वापस आ गए पहले कोई सोच नहीं पा रहा था कि ये जानवर कहां से आए लेकिन शीघ्र ही समस्या का समाधान हो गया ये वही पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन ने उन्हें अपनी माओ से अलग कर दिया था और अकेले उनकी परवरिश की थी यद्यपि अभी वे पूरी तरह वयस्क नहीं हुए थे लेकिन वे विशाल काए कुत्ते थे और भेड़ियों के जैसे खूंखार। वे नेपोलियन के पास ही खड़े हुए थे यह ध्यान दिया गया कि वे नेपोलियन के सामने वैसे ही पूंछ हिला रहे थे जैसे दूसरे कुत्ते जोन्स के सामने हिलाते थे कुत्तों के साथ नेपोलियन फर्श के उस ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से मेजर ने पहले भाषण दिया था उसने घोषणा की कि अब इतवार की सभा बंद होगी उसने कहा वह अनावश्यक थी और समय की बर्बादी भविष्य में खेत के काम से संबंधित प्रश्न सुअर की विशेष समिति करेगी जिसका नेतृत्व वह स्वयं करेगा वे एकांत में मिलेंगे और अपना निर्णय बाद में सभी तक पहुंचा दिया जाएगा जानवर यहां पर इतवार की सुबह एकत्रित होकर झंडे का अभिवादन करेंगे इंग्लैंड के पशु गाएंगे और सप्ताह के काम के निर्देश लेंगे लेकिन अब यहां कोई बहस नहीं होगी स्नोबॉल के निष्कासन से मिले झटके के बावजूद जानवर यह घोषणा सुनकर निराश हो गए इनमें से बहुत इसका विरोध करते अगर उनके पास कोई सार्थक तर्क होता बॉक्सर भी कुछ परेशान था उसने अपने कान पीछे किए माथे की लट को कई बार झटका और अपने विचारों को क्रमबद्ध करने की कठिन कोशिश की लेकिन अंत में कुछ कहने लायक सोच नहीं सका कुछ सुअर अपने आप में ज्यादा मुखर थे सामने पंक्ति में बैठे चार नवयुवक सुअरों ने असहमति की तेज चीख निकाली और अपने चारों पैरों पर खड़े होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया लेकिन अचानक नेपोलियन के चारों तरफ बैठे कुत्तों ने धमकी भरी गुर्राहट शुरू की और सुअर शांत होकर अपनी जगह फिर बैठ गए फिर भेड़ों ने तेज आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया चार पैर अच्छे और दो पैर खराब गाना शुरू कर दिया जो करीब पंद्रह मिनट तक चला और इस प्रकार किसी भी तरह की चर्चा के मौके का अंत हो गया इसके बाद खेत के नए प्रबंध के स्पष्टीकरण के लिए स्क्वीलर को लोगों को बताने के लिए चारों तरफ भेजा गया उसने कहा दोस्तों मुझे विश्वास है कि यहां सब जानवर नेपोलियन के त्याग की सराहना करेंगे क्योंकि उसने यह अतिरिक्त काम का बोझ अपने ऊपर लिया है दोस्तों यह ना सोचो कि नेतृत्व एक आनंद है इसके विपरीत यह एक गहन और भारी जिम्मेदारी है दोस्तों नेपोलियन से ज्यादा यह विश्वास किसी और को नहीं है कि सब जानवर एक हैं वह बहुत खुश होगा अगर तुम लोग अपना निर्णय खुद ले सको परंतु कभी कभी दोस्तों यदि तुम लोग गलत फैसला ले लेते हो तो हम सब लोग कहाँ होंगे मानो कि अगर तुमने स्नोबॉल की कल्पनाशील रुपहली पवन चक्की का साथ दिया होता तब क्या होता जैसा कि अब हमें पता चला है कि स्नोबॉल एक अपराधी से कम नहीं था किसी ने कहा गौशाला के संघर्ष में वह बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था बहादुरी पर्याप्त नहीं है स्क्वीलर ने कहा निष्ठा और अनुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां तक गौशाला के संघर्ष की बात है समय ही बताएगा कि उसमें स्नोबॉल के कार्य को कितना बढ़ा चढाकर बताया गया था अनुशासन दोस्त दृढ़ अनुशासन यही आज के लिए सांकेतिक शब्द है एक गलत कदम और हमारे दुश्मन हमारे ऊपर होंगे दोस्तों तुमको जोन्स नहीं चाहिए ना फिर से ये तर्क बिना जवाब के था निश्चित जानवर जोन्स को वापस नहीं चाहते थे अगर इतवार की सुबह वाली बहस से उसके वापस आने की संभावना होती है तो वह बहस बंद होनी चाहिए बॉक्सर जो अब तक घटनाओं पर सोच विचार कर चुका था बोला अगर दोस्त नेपोलियन ऐसा कहता है तो वही सच होगा और वहां से उसने अपनी पूर्व कहावत मैं हमेशा ज्यादा काम करूंगा के साथ दूसरी सूखती नेपोलियन हमेशा सही है भी अपना ली इस समय तक मौसम खुल चुका था और बसंत ऋतु में खेत में हल जोतना शुरू हो चुका था वह छप्पर जहां स्नोबॉल ने अपनी परियोजना पवन चक्की का स्वरूप तैयार किया था बंद कर दिया था और यह मान लिया गया था कि सब योजनाएं फर्श से मिटा दी गई हैं प्रत्येक इतवार की सुबह दस बजे जानवर बड़े खलिहान में एकत्र होते जहाँ उन्हें सप्ताह के कार्य के निर्देश दिए जाते बूढ़े मेजर की अब साफ खोपड़ी यानी उसका मांस पूरी तरह झड़ चुका था उसे बागान से निकालकर ध्वजदंड के नीचे बंदूक के साथ रख दिया गया था ध्वजारोहण के बाद सब जानवरों को पंक्तिबद्ध तरीके से खोपड़ी को नमन यानी उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए खलिहान से निकलना होता था अब पहले की तरह सभी जानवर एक साथ नहीं बैठते थे नेपोलियन स्क्वीलर और एक दूसरा सुअर जिसका नाम मिनिमस था जिसके पास नए गीत और कविताएं करने की प्रतिभा थी उनके साथ आगे ऊंचे मंच पर बैठता जहां नौ किशोर कुत्ते उसके चारों तरफ अर्धवृत्त बनाकर बैठे रहते और दूसरे अन्य सुअर उनके पीछे बैठते बाकी जानवर उसकी तरफ मुंह करके खुले मैदान में रहते नेपोलियन कठोर सैन्य शैली में सप्ताह भर के निर्देश पढ़ता और उसके बाद एक बार इंग्लैंड के पशु गीत गाने के उपरांत सब जानवर विसर्जित हो जाते स्नोबॉल के निष्कासन के तीसरे सप्ताह में सब जानवरों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि नेपोलियन ने पवन चक्की के निर्माण की घोषणा की उसने अपने दिमाग को बदलने का कोई कारण नहीं बताया लेकिन सबको केवल एक चेतावनी दी कि अतिरिक्त काम का मतलब अधिक मेहनत होगा और उनके भोजन को भी कम करने की आवश्यकता हो सकती है हालांकि योजना अंतिम चरण तक पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी पिछले तीन हफ्तों से सुअरों की विशेष समिति इस पर काम कर रही थी कई नए सुधारों के साथ पवन चक्की का निर्माण अगले दो वर्षों में अपेक्षित है उस शाम को स्क्वीलर ने अकेले में दूसरे जानवरों को बताया कि वास्तव में नेपोलियन कभी भी पवन चक्की के विरोध में नहीं था इसके विपरीत शुरू में उसी ने इसका समर्थन किया था और योजना का स्वरूप जो स्नोबॉल ने अंडे सेकने वाले कमरे के फर्श में रेखांकित किया था असल में नेपोलियन के कागजों से चुराया गया था पवन चक्की वास्तव में नेपोलियन की अपनी कल्पना थी किसी ने कहा कि फिर क्यों नपोलियन इतना ज्यादा इसके विरोध में बोलता था इस पर स्क्वीलर ने बहुत धूर्तता से देखा उसने कहा यह दोस्त नेपोलियन की चतुराई थी वह दिखा रहा था जैसे पवन चक्की का विरोध कर रहा हो यह चाल सिर्फ स्नोबॉल को हटाने की थी जो एक खतरनाक चरित्र था जो सब पर एक बुरा प्रभाव था अब जब स्नोबॉल रास्ते से हट चुका था परियोजना अब बिना उसके हस्तक्षेप के आगे बढ़ सकती है स्क्वीलर ने कहा दोस्तों इसे रणनीति कहते हैं रणनीति झूमते हुए अपनी पूछ हिलाकर खुशी से हंसते हुए उसने कई बार दोहराया रणनीति दोस्त रणनीति जानवरों को पक्की तरह से नहीं पता था कि इस शब्द का क्या मतलब है लेकिन स्क्वीलर इतने विश्वास के साथ बोला और उसके साथ के तीन कुत्तों ने डरावने ढंग से गुर्राया कि बिना कोई और प्रश्न किए उसके स्पष्टीकरण को सबने स्वीकार कर लिया